कल भगवान के अनुग्रह से कैसे अर्जुन ने लक्ष्य वेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया और कैसे राजाओं से उन्होंने मुकाबला किया और वे लौट करके जहां कुंभकार के घर में वे निवास करते थे वहां आए और अर्जुन और भीमसेन ने कहा कि माताजी एक नवीन भिक्षा लेकर के आए हैं माता कुंती ने सहज भाव से कहा सभी भाई परस्पर मिल बांटकर उपयोग करो उपयोग करो किंतु जब द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया और सारी घटना की जानकारी हुई तो परम धर्मशिला महामनशिनी कुंती अत्यंत धर्म धर्म घीरू भी, है वे भयभीत हो गईं। क्योंकि उन्हें स्मरण नहीं है जब से उन्होंने होश संभाला है तब से अब तक कभी मिथ्या भाषण नहीं किया अधर्म का मन से भी आचरण कुंती ने नहीं किया है क्यों न हो वे प्रातः स्मरणीय है अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नापनम कुंती का स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाते बेटा युधिष्ठिर मैंने आज तक स्वप्न में भी असत्य का आचरण अधर्म का आचरण नहीं किया मेरी वाणी से निकल गया इस मेरी वाणी से निकले हुए वचन को सत्य कैसे किया जाए यदि वचन सत्य किया जाता है तो धर्म लोक का भय है और यदि वचन सत्य नहीं किया जाता है तो भी हमारे धर्म के लोग का भय है क्या किया जाए ने कहा धर्मात्मा पुरुषों की वाणी से जो निकलता है वह धर्म ही होता है अदृष्ट की प्रेरणा से आपने कहा है निश्चित हमारी समझ में भले ही न आवे लेकिन यदि आपकी वाणी से निकला है तो यह धर्म है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और कहा माताजी जी अब भयभीत न हो पूर्व काल में दस प्रचेताओं ने वृक्षों की कन्या वारक्षी से विवाह किया था उसी सनातन मार्ग का आश्रय लेकर हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे अपनी इच्छा से जब मनुष्य किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब तो उसमें विचार किया जाता है कि उचित है कि अनुचित है धर्म है अधर्म है किंतु अपने से बड़े आज्ञा दे दें तो फिर उसका भार आज्ञा देने वाले के ऊपर होता है आज्ञा पालन करने वाले के ऊपर भार नहीं होता प्रारंभ में ही एक विनोद की बात सुना दें। हमारे ब्रज में एक महान सिद्ध संत थे श्री रामानंद संप्रदाय के श्री राधेश्याम बाबा जी में बिलास थे गऊ घाट पर मानसी गंगा के ब्रजवासी बहुत उनको मानते थे राधे श्याम बाबा बाबा का नाम तो था श्री सीताराम दास जी महाराज किन्तु सेवा कुंज में उन्होंने रात्रि में महाराज का दर्शन प्रत्यक्ष अपने मित्रों से प्राप्त किया था श्रीजी अष्ट सहचरियों के सहित उनके निकट पधारी और अपना कर कमल मस्तक पर विराजमान करके कहा बाबा अब तेने महाराज के दर्शन कर लिया अब तू राधे श्याम है जा श्री के मुख से शब्द निकला बाबा तू राधेशम है जा अपने आप ब्रजवासी बाबा ने ये घटना नहीं सुनाई किसी को लेकिन अपने आप इस घटना के बाद ब्रजवासी उन्हें राधे श्याम बाबा कहने लगे बाबा राधे श्याम राधे श्याम बाबा है बाबा शौचाचार का बहुत पालन करते थे उन्होंने छप्पन वर्ष तक केवल एक दो और इतना गुड़ खाकर छप्पन वर्ष तक उन्होंने हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसका जप किया था हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसको एक मानते थे बाबा संख्या में एक और इस तरह से वैसे तो नाम जप करने वाले एक मंत्र के सोलह गिनती में सोलह करते हैं क्योंकि 16 नाम इसमें आ जाते हैं लेकिन वे एक मानते थे और इस गणना से उन्होंने एक अरब महामंत्र का जप किया था यदि 16 नाम माने जाएं, तो 16 अरब हुआ छप्पन वर्ष लगे थे इस संख्या को पूरा करने में बहुत अच्छे संख्या तो बाबा इतने अधिक पवित्र रहते थे जिसका कोई ठिकाना बहुत पवित्र रहते थे बार बार चौका बार बार घऊ के गोबर से लीपना धूना उनका चैतन्य रहता था तो बाबा शौचाचार बहुत मानने वाले थे और एक कुत्ता वो बार बार जहां बाबा ने चौका लगवाए वहीं घुसने की कोशिश करे बाबा फिर चौका लगवा में दो बार तीन बार हो गया बाबा को घुसता आया उनकी सेवा में एक संत रहते थे उनका नाम था बाबा मत्राम ए मत्सराम हां गुरु महाराज मार दो इसको। उनके कहने का यह था कि डंडा दिखाओ जिससे वो भग जाए वो ऐसे आज्ञाकारी थे कि उन्होंने सोचा कि बाबा की आज्ञा भाई मार दो जिंदी रह गई तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा तो ऐसा मारा उन्होंने डंडा कि वो कुत्ता छी कुछ नहीं बोला एक में राम राम खत्म हो गए अरे राम राम राम राम राम राम गिर्रा जी के कुत्ता को मार दिया अरे कैसा साधु तेरे हृदय में दया नहीं है ये तो हिंसा तो महापाप है अरे मैंने तो इसलिए कहा था मार दो इसको तारना कर दो द्वारा नहीं आवे यहाँ ठाकुर जी की रसोई बन है अब कितनी बार चौका लगाएंगे और तुमने ऐसा मारा कि मर गया अरे राम राम अब ये पाप किस पर लगेगा किस पर चढ़ेगा पाप कौन भोग, भोग या पाप को मस्त बाबा बोले बाबा हमने तो आपकी आज्ञा पालन किया पाप क्या है पुण्य क्या है इसका तो विचार हम नहीं करते बाबा बोले हे भगवान अब हमको ही भोगना पड़ेगा क्यों तो आज्ञा मैंने दिया तुम्हारे जैसे भोले सेवक को आज्ञा देने के पहले हमको विचार पूर्वक भूलना चाहिए गलती हमारी हुई बाबा ने गऊ का गोबर लगा करके गाय के गोबर के गऊ का गोबर से चौका लगा करके कुछा बिछा करके कंडा बिछा करके और उस कुत्ते को मानसी गंगा के जल से स्नान कराया गोपी चंदन से तिलक किया और उसको कंडे पर विराजमान करके तुलसी की लकड़ी उसकी छाती से मत्थक पर रख करके उसका अग्नि संस्कार किया उसके लिए जलांजलि दी और अपने भजन की शक्ति का प्रयोग करके कहा कि तू नित्य गोलोक प्रस्थान कर श्री जी की सेवा प्राप्त कर महाराज कुत्ते को उन्होंने गोलोक भेजा और चेला को कहा कि अब हम तुमको आज्ञा नहीं देंगे कोई अब तो बहुत विचार पूर्वक बोलना पड़ेगा है? ऐसा है। तो माँ तू पिता गुरु प्रभु की बहानी भी नहीं विचार किए शुभ और परसुर सब साथी सब लोग इस बात के साक्षी हैं दशरथ जुम्मन को पीछे से पता लगाने के लिए द्रुपद ने भेजा है कि तुम गुप्त रूप से जा करके देखो क्या कर रहे हैं यहाँ द्रोपदी ने कुंती के चरणों में प्रणाम किया आज द्रोपदी ने कुंती ने द्रोपदी को आशीर्वाद प्रदान किया है और वे शयन कर गए क्योंकि काल हो चुका था अपना शयनकालीन नृत्य कृत्य करके सब शयन कर गए तपस्वी हैं इसलिए एक समय ही आहार ग्रहण करते हैं तपस्वी को एक समय ही आहार लेना चाहिए बार बार भोजन नहीं करना चाहिए इस धर्म में स्थित होने के कारण वे एक ही समय भोजन करते कुछ खाने पीने की, की बात ही नहीं शहन कर गए ध्यान पूर्वक श्रवण करें धन्य है भारतवर्ष की पवित्र परंपरा, hmm? महाराज पांचाल नरेश अतिरथी महावीर परम धर्मनिष्ठ महाराज द्रुपद की मानस पुत्री अयोनिगा यज्ञ वेदी से प्रादर्भूत कृष्णा द्रौपदी जो राजकुमारी है और वह आज भूमि पर कुशाओं के ऊपर सोई गई कैसी झांकी है आप लोग दर्शन तो करें यह है भारतीय सनातन धर्म यह है भारतवर्ष की परंपरा आगत ग्य शास्त्र महि दिशंत कुंती कुमार कुस्ता भू कृष्णा पांडव कुशाओं के ऊपर ही दक्षिण की ओर सिर करके सोए हुए हैं और उन पांडवों के मस्तक की ओर कुंती शयन किए हुए है कुंती भी दक्षिण की ओर सिरे पर कुंती के चरण अपने पुत्र युधिष्ठिर आदि की तरफ हैं मस्तक की तरफ कुंती सोई है उनके चरणों के नीचे दक्षिण की ओर स्थिर करके युधिष्ठिर भीम से नकुल अर्जुन नकुल सहदेव शयन कर रहे हैं और इन पांचों पांडवों के चरणों की ओर कुशा बिछा करके परम शपथ सुनी द्रौपदी शयन कर रही है यह है महाराज भारतवर्ष का इतिहास यह भारतवर्ष की गौरव गाथा है गरिमा पूर्ण भारत वर्ष का दिव्य इतिहास भ्रष्टिमन के एक बार तो नेत्र भरा है वो अब तक यही समझ रहे थे कि ये तपस्वी ब्राह्मण है और तपस्वी ब्राह्मणों के यहाँ मेरी बहन पहुँची है जीवन भर इस बेचारी को तप ही करना होगा प्रातःकाल द्रुपद ने अपना पुरोहित भेजा और पुरोहित ने युधिष्ठिर ने कहा महाराज अर्जुन और भीमसेन ऐसी कि अर्घ पाद्य आदि लाओ द्रुपद के पुरोहित हैं ब्राह्मण का आदर करना चाहिए इन्हें अर्घ पाद्य आदि निवेदित करना चाहिए अर्घ पाद आदि के द्वारा उनका पूजन किया और वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक पुरोहित का विधिवत अर्चन किया इससे पुरोहित प्रसन्न हो गया ये परम विद्वान वैदिक धर्म का पालन करने वाले महानुभाव हैं पुरोहित जी बोले देखो हमें भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है हमें पुरोहित भले ही लक्ष्य आप कर चुके हैं लेकिन कुल गोत्र का परिचय आपको देना पड़ेगा तभी वैवाहिक शास्त्रीय विधि वाला कार्यक्रम आरम्भ हो सकेगा इसलिए आप लोग अपने कुल शील और गोत्र आदि का परिचय प्रदान करें फिर हम अपने यजमान के वंश गोत्र कुल शील आदि का परिचय प्रदान करेंगे हम इसी हेतु से आए हैं यह सुनकर के परम विद्वान युधिष्ठिर ने कहा हे पुरोहित यदि महाराज द्रुपद कुमार भ्रष्ट के द्वारा सभा में यह घोषणा की गई होती कि बर को अपने कुल गोत्र नाम शील आदि का परिचय देते हुए लक्ष्य भेद करना होगा तत्पश्चात उन्हें हमारी पुत्री यज्ञसेनी से द्रौपदी प्राप्त तो होगी यदि ऐसी स्पष्ट घोषणा करती की गई होती तब तो आपके पूछने का अधिकार था और हमारा बताना भी उचित था लेकिन यह शर्त तो पहले रखी ही नहीं गई थी तब आप कैसे पूछ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए कुल का परिचय दीजिए शील का परिचय दीजिए गोत्र का परिचय दीजिए पुरोहित जी आप तो छह अंगों के तहत वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। हम आपसे पूछते है कि नशक्यम न तनुर्मंदबले नक्य मौसम तथा ही नाचाकृताश्रेण नीन जेन जेन लक्ष्य कथा पालय शक्यं हे ब्रोहजी कोई निर्बल मनुष्य बलहीन मनुष्य कुछ विशाल धनुष पर प्रत्यंता नहीं चढ़ा सकता था जिसने सांगो पांग धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त न की हो वह पुरुष जिसने उत्तम कुल में जन्म न लिया हो वह पुरुष धनुष की प्रत्यंसा को चढ़ाने में समर्थ नहीं था बड़े बड़े कुलीनों की क्या दशा हुई तुमने नहीं देखा आपने देखा नहीं तो इतना तो अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि हमारी राजकुमारी किसी हीन मनुष्य के पास नहीं गई है किसी कुलीन धनुर्वेद के पारंगत किसी महान बलशाली महान भाव ने ही उसका उसका वर्ण किया है ऐसा आप अपने मन में निश्चय कर लीजिए और दूसरी बात यह है कि और कोई बात होगी तो हम लोग पीछे कर लेंगे आप बताइए अभी क्या करना है रोहित समझ गया कि ये यथा ये हैं तो बड़े कुलीन व्यक्ति ब्राह्मण तो स्पष्ट रही है वेशभूषा से लेकिन शरीर की गठन से धनुष लटकाने का चिन्ह बना है प्रत्यक्षा खींचने का इस तर्जनी में अंगुष्ठ में चिन्ह बना हुआ है तो इनके गठन से तो लग रहा है कि वीर क्षत्रिय हैं। तो या तो कन्या ब्राह्मण ने ली है या किसी क्षत्रिय ने लिए है इसमें कन्या नहीं लिया इतना तो पक्का है इतना हम बता देंगे महाराज को और आगे जो महाराज चाहेंगे तो होगा इसका मतलब है कि ये यथा समय अपने कुल गोत्र आदि का प्रकाश करेंगे अभी यह प्रकाश नहीं करना चाहते है पुरोहित ने सारी बात बता दी और अब तो रथ तैयार है दुष्य जुम्न ने कहा महाराज रथ तैयार है आप लोग पधारिए सब आए हैं कृत कौतुक मंगला सुन्दर स्नान आदि करके सुंदर वस्त्रों को धारण कराए गए हैं और क्योंकि अब तो रिश्तेदारी हो गई अब क्या कहना थोड़ी काला मृत काला मृद चर्म के वस्त्र पहनना है अब तो महाराज सुंदर वस्त्र धारण करके शुक्ल धोती शुक्ल उत्तरीय धारण करके ये सब बैठ गए हैं महाराज द्रुपद बड़े बुद्धिमान है उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्रियों को महल में सजवा दिया बाट तराजू सन की रस्सिया सौदा सामग्री जैसे जनरल स्टोर की दुकान में सब चीज मिल जाती है इस तरह से वे दुकान जैसा भी सौदा सजा दिया बड़े बड़े सुंदर ग्रंथ यज्ञ के पात्र प्रोक्षणी पात्र इडा पात्र चरु पात्र आदि जो हैं चमस आदि जितने पात्र हैं यज्ञ पात्र और वेदादि शास्त्र उनको भी रख दिया और क्षत्रियो के बड़े बड़े श्रेष्ठ अच्छी प्रजात अच्छी किस्म के बहुत अच्छे श्रेणी के चक्र गदा शंख धाल तलवार बरछी कटार आदि इन अस्त्र शस्त्रों को भी रख दिया रुचि परीक्षण के लिए और सुंदर सुंदर भोजन मिठाइया भी सजवा दी ब्राह्मण होंगे तो या तो पोथी पत्रा उठाएंगे या मिठाई की ओर देखकर थोड़ी देर छिटक जाएंगे क्षत्रिय होंगे तो सीधे हथियारों की तरफ जाकर के उठा उठा कर देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है और यदि वैश्य होंगे तो अपनी दुकानदारी वाली के, दुकान कैसी सजाई है दुकान में क्या क्या धरा है ये देखेंगे परीक्षण के लिए स्वभाव परीक्षण के लिए ये तैयारियाँ की गयी लेकिन उन्होंने दृष्टिपात तो सब और किया लेकिन जब अस्त्र शस्त्रों को देखा तो वे उठा उठा करके देखने लग गए परस्पर चर्चा करने लग गए कि ठीक है अच्छे हैं अस्त्र लेकिन हाँ बढ़िया है बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे क्यूँकी इनसे अच्छे अस्त्र शस्त्र पांडवों के पास है अब तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई की श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, हैं ये उनको बड़ी प्रसन्नता हुई उनको सुंदर भोजन कराया तो भोजन कराने से भी पता चल जाता है भोजन कराने से भोजन करने वाले को देखकर पता चल जाता है अब जिस बेचारे ने गुड़ को ही सबसे ऊंची मिठाई मान रखा हो और ज्यादा साधा गांव देहात में बूंदी के लड़ुआ मिल गए बर्फी मिल गई उसी को समझ रखा हो कि यही सबसे बड़ी मिठाई है उसके लिए पचासों तरह की मिठाइया सामने आ जाएं तो वो तो घबराई जाएगा देख करके कि क्या है कैसे है और यही निर्णय नहीं कर पाएगा कि कौन खट्टी है कौन मीठी है किसको पहले खाया जाए है? किसका क्या नाम है नाम तक नहीं बता पाएगा देख करके हमें स्मरण है महाराज जी परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी स्वामी जी के चरणों में बाल्यकाल में थोड़े समय तक करीब एक वर्ष उनके चरणों में रहने का अवसर मिला अनुमानता दस वर्ष की आयु रही होगी बहुत अच्छे महापुरुष थे सिद्ध संत थे श्री कृपात्री जी के गुरु भाई थे झांसी में एक जज आये वे ब्राह्मण ही थे स्वामी जी के भक्त हो गए स्वामी जी ने प्रेरित किया कि आप अपने छोटे छोटे बालकों का यज्ञोपवीत जरूर कराएं तो महाराज के आश्रम के गुरुकुल के आचार्य जी ही यज्ञोपवीत कराने गए यज्ञोपवीत में ब्राह्मण भोजन भी होना था तो हम लोग सब जो ब्रह्मचारी थे विद्यार्थी थे वो सब भोजन करने गए अब जन के यहाँ की पंगत थी महाराज बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ उसने बनवाई और मंगवाई भी और खूब प्रेम से परोस के जुमाया तो स्वामी जी ने हमसे पूछा पंडित जी भोजन करके आए बोले हाँ करे आए तो क्या खाया हमने की इतना खाया कि हम नाम नहीं बता सकते क्यों कुछ तो बताओ हमने कुछ मिठाई हरी हरी सी थी कुछ पीली सी थी कुछ सफेद बड़ी बड़ी सी थी कुछ काली काली सी थी तो रंग बिरंगे नामों का जब परिचय दिया तो स्वामी जी बहुत हंसे और हम तो समझते नहीं थे वो लोगों को बुलवा के सुना थे पंडित जी झांसी में क्या खा के आए तो जो हमने देखा था वो बता दिया तो गाँव देहात में इतनी तरह की छेना की बंगाली की मिठाई कहाँ से खाने को मिले पहली बार देखने का अवसर मिला था उन मिठाई तो यही समझ में नहीं आया कि ये क्या है उसका नाम तक नहीं जानते थे तो इसी प्रकार से कोई अत्यंत दरिद्र हो उसके सामने राजाओं के उत्तम पदार्थ परोस दिए जाएं, तो वो तो घबरा ही जाएगा इतनी कटोरिया इतना बड़ा थाल किसको खाएं, किसको पहले खाना चाहिए किसको पीछे खाना चाहिए वो घबरा जाएगा लेकिन कोई राजकुमार होगा तो वो खाना भी जानता है स्वाद भी जानता है वस्तु कैसी बनी उसका वो उसकी ए, उसका निर्माण कि, किस स्तर का है इसे भी वह जानता है तो पांडव अपनी अपनी सुंदर चौकियों पर बिना किसी संकोच के बैठ गए आसमन आदि करके उन्होंने बड़ी रुचि पूर्वक पाना आरंभ किया इसका मतलब ये किसी के धनहीन ब्राह्मण नहीं है और ये तो कोई राजा धीराज परिवार के ही पले पुसे हैं जो राजाओं के समान बैठ करके और ये प्रेम से भोजन कर रहे हैं भोजन के बाद उन्हें तांबुल अर्पित किया गया चंदन ऐसी चर्चित किया गया मालाए पहनाई गयी और मालाएं पहना करके अब श्री द्रुपद जी ने कहा द्रुपद ने कहा कि हे महान भावो सर्वोपरि सत्य है सत्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है सत्य में ही परमात्मा विराजमान है सत्य में ही धर्म विराजमान है इसलिए अब छलने की कोशिश मत करो हमने तो अपनी बुद्धि से जो परीक्षण करना था तो कर लिया किंतु अब आप बिना किसी छल के स्पष्ट बताने कि आप हैं कौन आप महान भावों का परिचय क्या है ये तपस्विनी कौन है ये स्थिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा बय क्षत्रिया राजन पांडो पुत्रा महात्म ज्यमाम भीमसेनाजुना भीम विमू मैं महाराज पांडु का ज्येष्ठ पुत्र युद्धिर हूँ ये महावली महाबाहू भीमसेन है ये गांडीवधारी अर्जुन हैं और ये मेरे छोटे भाई नकुल सहदेव हैं और ये मेरी वीर प्रसवनी माता कुंती है महाराज यहाँ ऐसा अद्भुत वर्णन लिखा है कि द्रुपद महाराज इतने आनंद में डूब गए कि बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाए उनका मुख खिल गया नेत्र खिल गए अविरल बह चली रोमांच हो गया बहुत देर तक वे शब्द रह गए क्यूँकी वे तो यही समझ रहे थे कि हमारे दुर्भाग्य से पांडव जलकर कर भस्म हो गए आज इतने समय के बाद पांडव जीवित मिल गए और हमारा आज मनोरथ पूर्ण हो रहा है उन्होंने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यह सत्य है या असत्य मैं जग रहा हूं या सो रहा हूं कहीं स्वप्न तो नहीं हो रहा है मुझे कहा नहीं नहीं महाराज आप खूब सावधान हैं आप चैतन्य रहिए बोले अब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है ग्रहणाक विधवत पाणीम अध्यायम करू नंदना पुणे महाबाहू रजन कुरुक्षण बोले अब अब पांचों में ऐसी जिसको भी आप आज्ञा करेंगे हमारी पुत्री द्रौपदी उनके साथ विवाह करेगी महाराज सर्वेशम रा सर्वेशम महसी राजन द्रौपदी नो भविष्य एवं व्याहतम पूर्वम मम मात्रा विषाम फतेह राजन मेरी माता की आज्ञा है ये हम पांचों भाइयों की पत्नी होगी इसलिए हम क्रमशः सब पाणी ग्रहण करेंगे द्रौपदी के साथ सबकी भावर पड़ेगी यह सुनकर के द्रुपद जी ने कहा आज तक ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया आप परम धर्मात्मा हैं, कुली है फिर ऐसी बात अपनी वाणी से क्यों कह रहे हैं धन्य है युधिष्ठिर ने कितनी सुंदर बात कही युधिष्ठिर ने कहा कि प्रचेता जिस मार्ग से गए हैं उस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं मेरी वाणी आज तक झूठ नहीं हुई और मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं गई और मेरी माता भी इसी प्रकार के गुणों वाली हैं माता ने यह करने की आज्ञा हमें दी है और हमारे मन ने इसको स्वीकार किया है इसलिए यह बात अटल है और आप जो अपना मन विचार करना चाहें वह आप करें वस्तुतः आपको आशंका नहीं होनी चाहिए द्रुपद बोले भाई देखो अब ये जटिल प्रश्न है इसलिए आपातकालीन बैठक आयोजित करनी पड़ेगी और वो बैठक आम बैठक नहीं होगी राज परिवार की समस्या है इसलिए राज परिवार के वरिष्ठ लोग ही इसमें सम्मिलित होंगे मंत्री आदि को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ये चर्चा की जाएगी कि आखिर इस विषय पर अधर्म न हो और सृष्टि की जो सनातन परंपरा है वो न बिगड़े क्योंकि यदि चर्चित श्रेष्ठ तेतरो जनात प्रमाणन कुरते लोक सदन वर्तते श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उनकी देखा देखी उनसे छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं तो यदि कहीं इस क्रिया से अन्य लोगों ने प्रेरणा ले ली तो सनातन धर्म का मूलोच्छेद हो जाएगा परंपरा नष्ट हो जाएगी इसलिए आप सब लोग अपने अपने मतों को कहें यद्यपि हम यह चाहते थे कि इस प्रकरण को हम एक दो वाक्यो में कहकर आगे बढ़ जाए पर हमारे मन में आज सवेरे ही अब बहुत अधिक विचार जगा उठने के बाद से। यदि इस पूरे विषय की ठीक चर्चा नहीं की जाएगी तो केवल यहाँ बैठे हुए लोग नहीं सुन रहे हैं अपितु तो बहुत दूर दूर तक बैठकर के लोग सुन रहे हैं। सनातन धर्म के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में उठ खड़े हो जाएंगे, इसलिए शास्त्र दृष्टि से उनका समाधान होना चाहिए कई लोग यह न समझ लें महाभारत की कथा सुन के कि माता ने कह दिया युधिष्ठिर ने मान लिया द्रुपद भी राजी हो गए और ब्याह हो गया ये सामान्य घटना नहीं है इसके ऊपर उस समय बड़े प्रश्न उठाए गए और गंभीर चर्चा हुई उस चर्चा में कौन कौन सम्मिलित हैं महाराज द्रुपद सम्मिलित हैं उस चर्चा में पांचो पांडव सम्मिलित हैं और महाराज उस चर्चा में भगवान व्यास सम्मिलित हुए व्यासी भी आ गए तब इतना तो निश्चय कर लीजिए कि जो भगवान व्यास वेदों का व्यास करते हैं वेदों का विस्तार करते हैं महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ के प्रणेता हैं अष्टादश पुराणों को पुराणों के सृष्टा हैं ऐसे भगवान व्यास जिस सभा में बैठे हों और अपना विचार दे रहे हों उस सभा में कोई धर्म विरुद्ध निर्णय नहीं किया जा सकता पहली ये बात सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए यात्री उस सभा के अध्यक्ष हैं यात्री के अध्यक्षता में सभा हो रही है और कौन उसमें सम्मिलित हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवी की परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरु साक्षात जगदगुरु श्रीकृष्ण बैठे भगवान अनंत शास्त्र शीर्षा भगवान बलदेव दाऊ दादा बैठे ब्यासि विराजमान है पांडव विराजमान है भ्रष्ट्रे बैठे हैं, जो अग्नि के कुंड से उत्पन्न हुए हैं द्रुपद महाराज तो बैठे ही हैं। तो विराट महाराज द्रुपद ने कहा कि सब अपने अपने मन की बात कहें। ब्यास ने कहा कि देखो पहले सब अपने अपने मन की बात कहो ध्यान से सुने महाराजी, महाराज जी रहवासा महाराज कोई सभा होए और उस सभा में एक सभापति का चयन कर दिया जाए अध्यक्ष का चयन किया जाए तो सबसे पीछे वक्ता भी किसका होता है अध्यक्ष का होता कि नहीं यद्यपि ये बात जरूर है कि वक्ताओं के कंठ में इतनी खुजली रहती है कि वो सारा समय ले लेते हैं अध्यक्ष को बोलने के लिए समय नहीं रह जाता केवल दरी फर्श उठाने वाले लोग धैर्य धारण करके बैठते हैं बहुत से लोग तो भग जाते हैं बहुत से लोग थोड़ी लाज शर्म के मारे बैठे रहते कि चलो अध्यक्ष जी क्या सोचेंगे की हमको बिना सुने जा रहे हैं अंत में अध्यक्ष को अपना भाषण जल्दी जल्दी सम्पन्न करना पड़ता है किंतु अध्यक्ष को एक बड़ा सुंदर अवसर मिलता है अध्यक्ष को अपनी कहने का अवसर भले ही न मिले पर सबकी सुनने का अवसर मिलता है ये बहुत ऊंची बात है अध्यक्ष जैसे तैसे गति को नहीं बनाया जाना चाहिए अध्यक्ष का कर्तव्य है आधी से अंत तक जितने वक्ताओं ने कहा है उन सबकी कोई न कोई बात वह अपने वक्तव्य में ले वह अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कोई शास्त्रवरुद्ध धर्म विरुद्ध बोल गया हो तो उसका वह निराकरण करे उसका खंडन करे उसका परिमार्जन करे नहीं तो यदि सभा में अधर्म प्रस्तुत किया जाता है तो सभा अध्यक्ष को उसका आधा पाप लगता है बैठे हुए लोगों को चौथाई पाप लगता है और एक हिस्सा बोलने वाले को लगता है तो अध्यक्ष ज्यादा पाप का भागी होता है इसलिए अध्यक्ष पद कोई बहुत ऐसा पद नहीं है कि जिसके लिए हम अपना नामांकन पहले कर दें कि हमको अध्यक्ष बनाइए नहीं अध्यक्ष अध्यक्ष होता है जा आपने हम लोगों को हमें अध्यक्ष बनाया है तो आपने अपनी बात रखो तो सही हमारे सामने सबकी सुनने के बाद फिर हम सबका समाधान करेंगे अपने अध्यक्षीय भाषण में द्रुपद ने कहा महाराज मेरे मत ऐसी यह निश्चित अधर्म है संसार में यह प्रसिद्ध है एक पुरुष के कई विवाह हो सकते हैं ऐसे अनेक उदाहरण हैं लेकिन एक कन्या कई पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती उसका कारण है सूक्ष्म कारण यह है कि कन्या पहले अपने पिता के गोत्र से गोत्रित हो जाती है और इसके बाद वह पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है तो अब एक पति का गोत्र उसका हो गया अब दूसरे पुरुष का वर्ण करती है तो वो दूसरे गोत्र में वह कैसे जाएगी यह एक बहुत बड़ी समस्या है फिर उसकी जो संतान होगी वह किस गोत्र की मानी जाएगी यही एक बड़ी भारी समस्या है तो पिंडदान तर्पण श्राद्ध आदि की सारी परंपराए नष्ट हो जाएंगी और कोई कहे कि एक गोत्र में एक परिवार के युवकों से विवाह करे तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि बड़ा भाई होगा तो वह ज्येष्ठ लगेगा वह धर्म तया ससुर के ही समान है और देवर है तो वह पुत्र के समान है तो जो पुत्र के समान है अथवा जो पिता अथवा ससुर के समान है उसके साथ उसका संबंध ही कैसे हो सकता है इसलिए नारी पानी ग्रहण एक ही बार होता है हमें कहावत याद नहीं आ रही है कि तेल हमीर हट चढ़े दूजी बार नवलमाषण जी को शायद होगा बहुत बड़े हमारे खादो वाले महाराज जी कहते थे सिंह सिंहठवन और कौन गवन और सीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दू बार स्त्री को हल्दी तेल एक ही बार चढ़ती है बार बार नहीं चलती ऐसी ऐसा कोई दोहा है तो नारायण ये सनातन परंपरा है इसीलिए आज बहुधा लोग ऐसा कहने लग गए हैं जो अपने को समाज सुधारक मानते हैं वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की कुरीति है विधवा का विवाह होना चाहिए जब कोई पुरुष अपनी पत्नी के मरने से मरने के बाद भी किसी भी दूसरे दूसरा विवाह कर लेता किसी की कन्या से जब पुरुष को यह अधिकार है तो नारी को यह अधिकार क्यों नहीं आजकल अच्छा लोग पूछते हैं पति मर गया तो दूसरा विवाह कर ले पहली बात तो ये कुतर्क मन में आना नहीं चाहिए क्योंकि यदि यह कुतर्क मन में आता है तो इस बात पक्की है कि हमारा अपने धर्म ग्रंथों के प्रति आदर नहीं है पक्का मुसलमान पुरान की किसी आयत के प्रति अंगुली नहीं उठाता है पक्का ईसाई बाइबल की किसी पंक्ति के ऊपर अंगुली नहीं उठाता है पर हम सनातन धर्मी होकर भारतीय होकर हिंदू होकर यदि अपने धर्मशास्त्र के बनाए हुए विधानों पर ऋषियों के बनाए हुए विधानों पर यदि हम अंगुली उठाते हैं तो हमें हिन्दू कहलाने का अधिकार नहीं हमें सनातनी कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारी श्रद्धा में कमी होती है तभी हमें अपने से बड़ों के वचनों में अविश्वास होता है अश्रद्धा होती है हाँ उसको युक्तियुक्त सिद्ध करने के लिए ठीक से उस सिद्धांत रूप में उसे सुदृढ़ बनाने के लिए विचार करने की आज्ञा शास्त्र की है कि हम विचार कर सकते हैं लेकिन कुतर्क नहीं तर्क कर सकते शास्त्रानुकूल तर्क कर सकते हैं और उसका निर्णय हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं तो उसका मूल कारण यही है उसका मूल कारण यही है बहुत ध्यान से सुने बड़े गंभीर प्रश्न है और इनका समाधान होना ही चाहिए पति का गोत्र निश्चित है और वह जिस कन्या से विवाह करेगा अपने समान वर्ण वाली कन्या से अंतर विवाह का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं समान वर्ण वाली कन्या से अपने कुल खानदान की परंपरा और मर्यादा के अनुरूप जब वह विवाह करेगा तो वह जो भी कन्या ब्राह्मण ब्राह्मण कन्या से विवाह करे क्षत्रिय क्षत्रि से वैश्वैश से चतुर्थ वर्ण के लोग चतुर्थ वर्ण की कन्या से इस तरह से जब वह विवाह करेगा तो विवाह करने के बाद वह जो दूसरे गोत्र की कन्या है पाणिग्रहण होते ही वह पति के गोत्र से गोत्रित हो जाएगी गोत्र ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है गोत्र बदलता नहीं है आप लोग कहेंगे गोत्र बदलता नहीं कोई जितने बाबाजी हैं इनसे पूछो कौन गोत्र कहेंगे अच्छुत गोत्रोत्पन्नो हम इनका गोत्र कैसे बदल गया प्रश्न तो प्रश्न है ना जब आप कहते गोत्र नहीं बदलता तो फिर विरक्तों का गोत्र कैसे बदल जाता है ध्यान दें विरक्तों का जो गोत्र बदलता है वह संस्कार की दृष्टि से उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाता है इसलिए वे भगवान के गोत्र से गोत्रित तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार उनका शरीर उसी गोत्र का रहता है बात ध्यान में आई कि नहीं आई संस्कारों से उनका गोत्र बदल गया अब जो आपका आकार दिखाई पड़ रहा है ये आपका आकार नहीं है आप अपनी भावना उपासना के अनुसार सखा सखी दास दासी जो कुछ भी है ठाकुर जी के हो गए आप तो यदि आप सखी सहचरी हैं आपके कांत श्याम सुंदर हैं तो कन्या पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है ठाकुर जी का गोत्र हो गया और यदि ठाकुर जी को पिता मानते हैं तो पिता का जो गोत्र होता है वही पुत्र का गोत्र होता है तो भी आप अच्छुत गोत्रीय हो गए यदि आप घर जाये सेवक हैं चेरो करी चेरोखो घर जायो। घर जाये सेवक हैं तो भी स्वामी का गोत्र आपका गोत्र हो गया इस दृष्टि से गोत्र बदल गया किंतु शरीर किसी माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है किसी कुल में उत्पन्न हुआ है इसलिए वह कुल नहीं बदलता है और वह उस, व, उस वह शरीर उस गोत्र में पैदा हुआ है तो शरीर का गोत्र नहीं बदलता है इसलिए शास्त्र की एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है उसमें अमुक गोत्रोत्पन्नो हम और वर्तमान वर्तमान में अच्छुत गोत्राभिधानो हम ये बोला जाता है अमुक गोत्रोत्पन्नो हम वर्तमान अच्छुत गोत्राभिधानो हम यह शरीर अमुक गोत्रोत्पन्न हुआ है किन्तु जो मैं हूं ना में मैंने संस्कार युक्त भगवत पार्षद वाला जो स्वरूप है वह किसी अन्य से उसका संसार से लेना देना नहीं है उसका संबंध केवल श्री ठाकुर जी से तो पति के गोत्र से गोत्रित तो हो जाती है कन्या पति में वह सामर्थ्य हमारे शास्त्र कहते हैं वह कन्या को अपना गोत्र प्रदान करता है पत्नी को लेकिन पत्नी जब एक गोत्र उसका हो चुका है एक पति से पाणी ग्रहण होने के बाद उसका एक गोत्र निश्चित हो गया तो अब दूसरे पुरुष से विवाह करेगी तो उसका गोत्र परिवर्तन होगा और शास्त्र की दृष्टि से गोत्र का परिवर्तन होता नहीं है हमारे यहाँ संतों में भेद नहीं माना जाता घर द्वार छोड़ दिया विरक्त हो गए भगवत शरणागत हो गए अच्छे गोत्री हो गए सब एक साथ बैठकर पंगत में भोजन करते हैं लेकिन इसके बाद भी आचार्य पीठों की मर्यादाएं बनी हुई हैं अमुक अमुक वर्ण का व्यक्ति ही उस गति पर बैठेगा महाराज रहवासा महाराज विराजे हैं परंपरा से यह बात है कि नहीं ब्राह्मण कुल उत्पन्न व्यक्ति होगा विरक्त तो होगा रामानंद सम्प्रदाय को होगा अग्रजी के द्वारे का होगा वही इस गद्दी पर बैठेगा ये है कि नहीं गोरीलाल कु में श्री स्वामी नरहरदास जी से लेकर आज तक परंपरा में यह बात निश्चित है कि ब्राह्मण कुल उत्पन्न व्यक्ति ही गद्दी पर बैठेगा और बाकी संगत में बैठकर सब लोग भोजन करते हैं आप लोग कहेंगे की आप लोग इतने पुरानी विचारधारा के हैं की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 हम अपने गुरु भाई को ये सीधे सारे हैं लेकिन इनका शरीर ब्राह्मण घर का है हम इनको बनाते हैं और वो परंपरा आज तक बची हुई है ऐसी अनेक घटनाएं हमारे समाज में घटी हैं हमारे यहाँ संतों में भेद नहीं माना जाता था लेकिन प्राचीन परंपराएं हमारे यहाँ देखो हमारे कुछ का अब आज तो पचास साल में तो पूरे देश की संस्कृति का विनाश हुआ है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 ब्राह्मण कुल उत्पन्न जो साधु होते थे उनको रसोई पूजा का, की सेवा सौंपी जाती थी आप पूजा मंदिर में जाओ आप रसोई में जाओ रसोई की सेवा उनको सौंप दी जाती थी क्षत्रि वर्ण के जो साधु होते थे उनको स्थान का कोतवाल बना दिया जाता था अरे बोले कोई ठाकुर नहीं है कोतवाल क्यों? प्रशासन का काम थोड़ी कड़ाई दिखानी हो तो ठाकुर कर सकता ब्राह्मण नहीं कर पाएगा और स्थान की मर्यादा सब चलाने के लिए छत्री भी चाहिए तो महाराज जी कहते थे कि भाई छत्री कुल का उत्पन्न कोई साधु तो उसको साधुओं में कोतवाल बनाया जाता कोतवाल जैसे तैसे को नहीं बनाया जाता कोतवाल बड़े तकताली संत होते थे उनको सब सम्प्रदायों की तकताल कंठस्थ होती सन्यासी की उदासी की बैरागी की सबकी तकताल उनको याद होती और फिर उचित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 तो विवाह करने वाले को भी दोष लगेगा उसका भी उसके कुल में भी शांत आएगा और स्त्री को भी दोष लगेगा दिवंगत पति भी अधोगामी होगा और मातृ भी उसका पतन की ओर जाएगा इसलिए जो किसी भी प्रकार से जो पति पतिहीना हो गई हैं, उनका धर्म विरक्त के समान माना गया है विरक्तों के समान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 ये हमारे विचार से नहीं होना चाहिए किंतु इसके साथ हम एक बात और भी कहते हैं कि हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि धर्म की अति सूक्ष्म गति को जान सकें, इसलिए जहां व्यास जी उपस्थित है वही धर्म का विचार करें सूरज के सामने दीपक का है, इसलिए लेकिन हमारा यदि व्यक्तिगत मत पूछो तो मैं निर्णय नहीं कर सकता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 आपको लोग धर्मपुत्र धर्मराज कहते हैं आप ही कहिए आप क्या कहना चाहते है युधिष्ठिर युष्ठ ने कहा बागन ना पा नई शो धर्म कदन जनो हे सभा सदो मेरी बात आज तक कभी झूठी नहीं हुई है मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं जाती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 अपनी माता की आज्ञा से प्रवृत्त हो रहे हैं और माता गुरु है और आज्ञा गुरु नाम अविचार नहीं गुरुजनों की आज्ञा में विचार करने की आवश्यकता नहीं हम इस सिद्धांत को जानते हैं गुरु नाम शैव सर्वेश माता परम को गुरु लिख लो लिखने योग्य वाक्य गुरु नाम शैव सर्वेशम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 सारे पक्ष हो गए आप कहेंगे की भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव इनको तो बोलने का अवसर नहीं दिया गया अरे जब युद्षर ने बोल दिया तो सबने बोल दिया इसलिए इनको मुख्य मुख्य पक्षों की चर्चा हो गई अब सभा अध्यक्ष का प्रवचन हो रहा है सभापति का प्रोचन हो रहा सभापति कौन है भगवान महामनि कृष्णद्वीपायसी महाराज ये सभापति है जाति ने कहा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 आप आज्ञा कीजिए व्यास उवाच व्यासी ने कहा अनृताक्ष्यसे भद्रे धर्मश्च सनातन न तो बक्ष्या पांचा शुणु मे स्वयं कुंती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 सभी तक रहस्य बनी रहती है जब तक दो लोगों के बीच में वो बात हो। होटकर्णो भिज्य मंत्रा शटकर्णों भिव्यते मंत्रा कोई भी रहस्यपूर्ण बात छह कान में पहुंचते ही समाप्त हो जाती है खत्म हो जाती है छ कान जानते हैं ना? हमने कोई बात कही और महाराज जी ने हमारी बात सुनी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 तुम्हारे आंसुओं से कमलों की सृष्टि हो रही है तुम क्यों रो रही हो मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ उस स्त्री ने कहा कि हे देवराज इंद्र मैं एक भाग्यहीना स्त्री हूँ अब किसके लिए रो रही हूँ ये मैं खुद बता नहीं सकती तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे चले जाओ मैं किस लिए रोती हूँ अब इंद्र उस देवी के पीछे पीछे चलने लग गए महाराज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 अब तो जो होना तो हुआ है हमने उस उन महादेव जी का तिरस्कार किया इसलिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा महाराज और यूं कह करके वो अत्यंत दुखी हो गए अब तो उन्होंने भगवान शंकर का स्तवन किया और स्तमन करके कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो मैं आपको पहचान नहीं पाया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 पर आपने प्रत्यक्ष प्रकट हो करके और घटना को घटना का पूर्व घटित घटना का चाक्षुष प्रत्यक्ष करा करके आपने हमारे संदेह को दूर किया है आपके चरणों में बारमवार प्रणाम है अब तो विवाह का कार्य आरंभ हुआ सबसे पहले युधिष्ठिर ने पाणी ग्रहण किया और युधिष्ठिर के पाणी ग्रहण के बाद महाराज प्रातकाल जैसे ही भीमसेन के साथ पाणी ग्रहण का अवसर दूसरे दिन आया उसी समय द्रौपदी पुनः कन्या भाव को प्राप्त हो गई देखिए ये विलक्षण था विवाह होते ही माताएं वही होती हैं पर संस्कार की कितनी महिमा है वैदिक पद्धति से पाणीग्रहण संस्कार होते ही कन्या के स्वरूप में प्रवत बना जाता है आ जाता कि नहीं आ जाता लोक में देखा होगा अब तो बड़ी विचित्र स्थिति अब तो पता ही नहीं चलता कि ये पति ही ना है कि पति पतिवती है सौभाग्य चिन्ह ही नहीं है न कंठ में मंगल सूत्र है न पैर में बिछिया है, है? न कोई माताओं के जो भी मंगल न ना नाक में आभूषण है न कान में आभूषण है ये निश्चय कर पाना कठिन होता कि ये ये है कौन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 से बैठकर कर हाथ परिहास कर रही थी वो युवक भी हंस रहे थे वो युवती भी हंस रही थी तब तक एक व्यक्ति आए बड़े रोबदार धोती पहने हुए लंबा कुर्ता एक अंटा लगे हुए एक छड़ी लिए हुए पगड़ी बंधी हुई है, राजस्थानी साफा मूछ खूब कलंगीदार साफा वो आकर जैसी सीट पर बैठा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 तो उसने घूंघट काट के कहा स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे पुरुष तो आप हैं अब वो जितने लड़के से सब मूछ मुड़ाए थे तो गाड़ी मूछ मुड़ाने वाले को उसने स्त्री कह दिया बोले स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे ये सब स्त्री इनसे हमको क्या संकोच आप पुरुष हैं, इसलिए संकोच करना पड़ा पुरुष की इलाजनारी को करनी पड़ती है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 बिना छोटी और बिना यज्ञोपवीत के जो कुछ किया जाता है वो न के समान है मनु महाराज ने कहा है यद करो तुम तत्प्रथम छोटी की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्र दीवाल में चुन दिए गए छोटी कटाना स्वीकार नहीं किया हमारा सिख संप्रदाय क्या है मेच, का जमाना था की हिंदुओं की इतनी चोटी देख करके चिड़ते थे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 भीम से इनके साथ पाणिग्रहण संस्कार हुआ तो उस समय पुनः द्रौपदी कन्या भाव को प्राप्त हो गई अर्जुन के साथ संस्कार हुआ तो फिर कन्या भाव को प्राप्त हो गई इसलिए इन्हें पंचकन्याओं में कहा जाता है इनका कन्या भाव सदा सुरक्षित रहता है इस प्रकार से द्रौपदी का विधवत पाणिग्रहण संस्कार हुआ और अब द्रौपदी ने आकर के अपनी सासो माँ कुंती के चरणों में मत्थक रख करके प्रणाम किया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 आई बदूलर पर कि आई राख नहीं पुतरी ने कहा आशीर्वाद दे रही हैं है यथेन्द्राणी हरिह स्वाहा चीव विधासौ रोहणी च यथा सोमे तो यथा नले यथा वैश्रवणो भदश्रवणे भद्रा वशिष्ठे चाप्युरुंधती यथा नारायणे लक्ष्मी तथा तव भव त्रिशु कृष्णा पांचाली द्रौपदी हमें मैं तुम्हारी साख तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ जैसा इंद्राणी का इंद्र में अनुराग है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 हम पाटे की विद्या के आचार्य हैं, लेकिन तुम्हारा भाग्य ही खोता है तो हम क्या करें हम सीधा पासा डालते हैं, तुम्हारा भाग्य उसे उलट देता है एक जुक्ति की और वो भी निष्ठल हो गई, लेकिन भरंगे राजा ध्यान से सुनो शकुनी रुवाचो कश्य शत्रु कर्षणीय पीड़नीय तथा परा कंते आ सर्वे क्षत्र में मता हाँ ये कोई शत्रु ऐसा होता है उसे मार पीट करके कमजोर कर देना चाहिए धनहीन बना कर दरिद्र बना देना चाहिए अथवा उसको नगर से निकाल देना चाहिए मारना नहीं चाहिए कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं मार खा करके पीट करके अपमान सहन करके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 भूरिष्ठवा भी वहाँ थे भूरिश्रवाने का ये संभव नहीं है तो तुम्हारे अनुकूल कितने लोग हैं द्रोणाचार्य पांडवों के अनुकूल है भीष्म पितामह पांडवों के अनुकूल है विदुर जी पांडवों के अनुकूल है कृपाचार्य पांडवों के अनुकूल है कितने जब सब अनुकूल है अश्वत्था भी पांडवों के अनुकूल सारी प्रजा पांडवों के अनुकूल है और जब इतने लोग अनुकूल होंगे तो तुम्हारे अंधे पिता वो भी उधरी चले जाएंगे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 कि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम उनके सहयोगी हैं। भगवान जिनके सहयोगी हों उनको तुम क्या बिगाड़ोगे और विराट भी कोई द्रुपद भी कोई सामान्य नहीं है तुम्हे पता है और याद भी होगा तुम सब गए थे द्रोणाचार्य की आज्ञा से द्रुपद ऐसी युद्ध करने लेकिन सब परास्त होकर आ गए और महाराज कर्ण को भी पराजित होकर के आना पड़ा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 वहाँ से पराजित होके लौटे कुमंत्रणा कर रहे हैं। बिदुर जी तो बहुत बढ़िया महात्मा है महाराज कई बार गले पर नमक छिड़कने का काम करते बिदुर जी हाँ बिदुर जी पहुँच गए और बिदुर जी ने कहा महाराज आधिराज धरतराष्ट्र महाराज के जीवन की जय हो कहो महात्मा विदुर क्या मंगल में समाचार ला रहे लाए हो विदुर जी ने हंसते हुए कहा कुवात दृष्टिया पूर्व बर सहितिता महाराज आपकी कृपा से कौरव बहुत बढ़ रहे हैं आगे अब तो ये वृद्ध फूल गया प्रसन्नता के मारे के दुर्योधन गया था स्वयं में लगता दुर्योधन का ब्याह द्रौपदी से हो गया अब तो धरतराष्ट्र बोले लाओ लाओ विदुर विलंब मत करो बढ़िया साड़ी लाओ बढ़िया आभूषण लाओ बढ़िया मंगल वस्तुए लाओ द्रौपदी को मेरे सामने लाओ दुर्योधन को मेरे सामने उपस्थित करो मैं आशीर्वाद दूंगा जी फिर हंसे बोले आशीर्वाद लेने तो आएंगे पर आप जब बुलाएंगे तब पांचों पांडव द्रौपदी के सहित आएंगे महाराज तुम्हारा दुष्ट बुद्धि दुर्योधन इतना भाग्यशाली नहीं है याज्ञनी द्रौपदी उसे प्राप्त तो हो जाए यह है जले पर नमक छिड़कने का काम तो अब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 अपने मन में पांडवों के प्रति विरोध का त्याग कर दो विरोधन बोला महाराज आप बहुत बड़ाई करते हैं पांडवों की विदुर जी के सामने धरतराष्ट्र ने कहा मैं विदुर के सामने अपने मन के भाव को न छिपाऊं तो करूं क्या है इसलिए विदुर के अपने मन के भाव को छिपाने के लिए विदुर के मुँह की देखी बात हमें कहनी पड़ती है अब समझ में आई बात की नहीं महाभारत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 दुर्योधन बिचारा निराश हो गया बिद्रू जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये सूचना जितना जल्दी हो सकता था द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह बल्ली आदि साफ़ को सुना दिया बिद्रु जी ने और सबके साथ योजना भी बना ली और धरतराष्ट्र के पास आकर के कहा कि महाराज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 और अब जब पांडवों ने का विवाह हो गया धोक से अब आपका मुंह काला हो गया है लाक्षा गृह में जलाने की जितनी कालिख है वो सारी की सारी कालिक महाराज आपके मुंह पर लगी है महाराज हम अपने मन से नहीं बोले मूल में लिखा है प्रहलाद श्री बिदुरु जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है उस कालिख को आप धो दीजिए क्योंकि जिस मनुष्य की जीवित मनुष्य की अपीर्ति होती है वो जीवित मनुष्य मरे हुए के समान है तुमने अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों को राज्य दिया है और धर्म पूर्वक निधिष्ठिर युवराज पद पर अभिषेक करा चुके हैं वे पांडु के उत्तराधिकारी हैं इसलिए हे पुरुष अब अब पुरुचन की बुराई कोई नहीं कर रहा है अब प्रजा दे दो और दुर्योधन को कहो की तुम अनुकूल रहना चाहते तो रहो नहीं तो तुम्हारी जहा वहां जाओ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 फिर बड़े प्रेम से कहा कि अब आप महाराज भेज रहे हैं प्रस्ताव और आपको अब युधिष्ठिर अपनी माता के सहित अपने भाइयों के सहित पंचाली द्रोह के सहित आपको अब हतनापुर चलना चाहिए महाराज बड़ा उत्सुक हृदय ऐसी आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं ऐसा कह कर के विदुर जी आ गए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 इसलिए अवसर है तुम आप बुला लीजिए पांडवों को दुर्योधन कर्ण शकुनी ये सब भारी दुष्ट हैं इनकी बात मत मानना ये मूर्ख हैं नहीं तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी सुरत तो रास्ते का नहीं नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ बाहर से अंधा हूँ भीतर से अंधा थोड़ी हूँ मैं सब समझता हूँ बहुत बढ़िया आदर सत्कार करूंगा अब तो महाराज पांडव रचनापुर में आए हैं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 ठाकुर जी के बन जाओ हमारे ठाकुर जी को अपनाना ही आता है त्यागना आता नहीं है बीच मजधार में छोड़ना ठाकुर जी को नहीं आता इसलिए ठाकुर जी के हो जाओ ये है भगवान की भक्तवत्फलता इसलिए प्रिया जी ने कहा वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूर ईसिताह पांडवन सो करी धरे दूर ईसिताहू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 महाराज क्या कहना ठाकुर जी जिसके सहायक हैं जब जानी की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब द्वारिका नाथ सहाय करें सबको बिगाड़ करें नो हाउ अर्धम्राज्य राज्य हो खंड समावेश धृतराष्ट्र का आधार आज को दे दिया तुम यहाँ ऐसी खंड चले जाओ अपनी माता और अपने भाइयों के सहित भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देवराज इंद्र को आज्ञा की देवराज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 देवता है देवताओं के कारीगर हैं, वो कोई हमारे आपके जैसे थोड़ी के चूना पत्थर सीमेंट कंक्रीट लाना पड़े उनके संकल्प से सृष्टि दिव्य उन्होंने इंद्रप्रस्थ महेंद्र उवाच विश्वकर्मन महाप्राज्य अद्य प्रथपुरम इंद्रप्रस्थ मितिव्यम रम्यम भविष्यति इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा भैसम उवाच महेंद्र शासनाथ गत्वा विश्वकर्मा तुकेशव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 विचार है कुंती का कुंतिवाच कुंती कह रही है जातुषं ग्रह माध्य मया प्राप्त चेशव आ चापि न ज्यात कु भोजेन चान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 क्योंकि जब द्वारिका नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण मेरे नाथ हैं, तो भले ही सारा संसार कुंती को अनाथ कहे मैं अनाथ कैसे स्वया नाथेन न गोविंद दुखम तीर्णम महत्तरम इस दुख के महासमुद्र को आपकी कृपा से गोविंद पार कर दिया तम ही नाथ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 स्मरस्वई नान महाप्राज्य आप निश्चित हमारी हमारे पुत्रों की याद करते रहे हैं ते न जीवंती पांडवा इसलिए आज तक पांडव जीवित हैं यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रबल करम लाए जहा जहा प्रबल करम जाए जहा जहा मुही अपनी बर आई तहा तहा जनी जिन छो छाडियो कमठ अंड की नाई यह विनती रघुवीर गुस्सा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 अब तो नारद पांडवों ने उठ करके नारी के चरणों में शास्त्रांग प्रणाम किया है उनके चरणों का प्रक्षालन किया है अर्घ पाद्य आचमन निवेदित किया है सुंदर आसन पर बिठाया है मधुपर्क निवेदित किया है सुंदर गोदान किया है और नार जी के स्वरूप का बड़ा भारी वर्णन उनके स्वभाव का वर्णन उनकी सुन्दरता का वर्णन उनके लक्षणों का वर्णन कई श्लोकों में यहाँ व्यास ने किया है नारजी कौन है बोले सारे ब्रह्मांड में जो निरंतर विचरण करते रहते हैं वेदांत शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं, समस्त विद्याओं के पारंगित पंडित हैं, परम तपस्वी ब्रह्म तेज संपन्न हैं, है न्यायोचित वर्ताव करने वाले महामुनि हैं। भगवान के प्यारे भक्त महान पार्षद भगवान के हैं धर्म बल से परमात्मा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है गुणातीत हैं चारों वेदों का निरंतर अंगों के तहत पारायण करते हैं न्याय शास्त्र के महा पंडित है कैसे हैं कहते उनका सीधा साधा स्वरूप है कद ऊंचा है और शुक्ल वर्ण है गौरवर्ण के है नारद जी ऊँचा कद है गौर वर्ण के है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 युद्ध ने कहा महाराज सुंदोप सुंदर न्याय क्या है आपकी भाषाएं बड़ी पहेली जैसी होती हैं बोले युद्धिर एक समय की बात है हिरण कशिपु के कुल में एक निकुम्भ नामक दैत्य हुआ इस निकुम्भ नामक दैत्य के दो पुत्र हुए एक का नाम था सुंद और दूसरे का नाम था उपसुंद दोनों इतने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 उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्र ने उनकी तपस्या में बड़ा विघ्न किया लेकिन वे बड़े मनस्वी थे महाराज को हारे नहीं और उनका तप सिद्ध हो गया ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए ब्रह्मा जी ने कहा सुंदर पुसुंद हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है वरदान मांगो बोले महाराज हम दोनों भाई अमर हो जाए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 तो आप हमें यह वरदान दीजिए क्या बोले हमारी मृत्यु सर्वास्मान भयम न्याद्रते न्यून्यम पिताम हे पितामह देवता यक्ष गिन्दर किसी से मेरी मृत्यु न हो अपने भाई भाई लड़े सभी मरे नहीं तो न मरें उनको विश्वास था कि भाई भाई कभी लड़ने वाले हैं नहीं और सच्ची बात यही थी इतना उनमें प्रेम था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 रत्न नाम यद विनिर्मिता तिलोत्तमे तत्स्या नाम चक्रे पिता सिलसिल करके उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके उसने तुलोत्तमा अप्सरा का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया बोले महाराज मुझे क्या करना है बोले बस तुम सिंध उप सिंद के पास चली जाओ ऐसा कुछ नाटक करो कि दोनों झगड़ा करें लड़ भिड़के मर जाए बोले ठीक है इस तिलोत्तम तो गई ये दोनों भाई नदी के किनारे घूम रहे थे वो नाचने लग गयी महाराज वहाँ देखते ही दोनों आश्चर्य में पड़ गए इतनी सुंदर इतनी सुंदर अब यहाँ महाराज जी लिखा है कि तुलोत्तमा एक आंख से कटाक्ष करती है सुंद की ओर दूसरी आंख से कटाक्ष करती है उप की ओर दोनों कोई ऐसा फंसा लिया उसने हाव भाव कटाक्ष के चक्कर में कि दोनों ही आसक्त तो हो गए जब सुंद ने देखा की उपसुंद इसकी तरफ दूसरी दृष्टि से देख रहा तू छोटा है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ धर्मतया तेरी भावी हुई माता के समान है और माता के समान इस सुंदरी को तुम किस दृष्टि से देख रहे हो उप बोला खबरदार आपने ऐसी बात कही तो ये मेरी पत्नी होने के योग्य है धर्मतया तुम्हारी पुत्र बधू के तुल्य है ब्याह किसी से भया नहीं चर्चा भी भई नहीं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 कथनचित एकांत अवसर में युद्ध द्रौपदी के साथ जो भी भाई होगा बैठा होगा उस समय किसी दूसरे भाई ने वहाँ प्रवेश किया तो उसे बारह वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए वनवास करना पड़ेगा बारह वर्ष वनवासी बनकर रहना पड़ेगा ये कानून बन गया और कानून बनकर के महाराज अब लीला का विस्तार आगे हो रहा है एक दिन की बात है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 ब्राह्मणों ने अर्जुन को यशस्वी भव विजयी भव भक्तिमान भव कहकर के आशीर्वाद दिया है और अर्जुन लौट करके आए ध्यान दें गो अपराध करने वाले गायों की तस्करी करने वाले उनको राजा को मृत्यु दंड देना चाहिए यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है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 उसे आग नहीं कहा जा सकता इसलिए धर्म माने धर्म बहुत से लोग गोलमटोल झूठ बोलते हैं झूठ को सत्य बना के बोलते हैं। कहते हैं इसमें झूठ क्या हुए तो सच्ची बात है पर सत्य कहते किसको हैं? न तत्सतम यले न जिस जिस सत्य में छल घुसा हुआ है वो सत्य सत्य नहीं है सत्य तो वही है जो क्षलहीन हो धर्म वही है जो क्षलहीन हो आप हमारे प्रति मोह के कारण नियम को बदलना चाहते हैं, भले ही आप सतसंग कर रहे थे लेकिन जब एक बार प्रतिज्ञा हो चुकी है कि जो भी प्रवेश करेगा आज आप ढील देंगे धीरे धीरे बना बना नियम सब बिगड़ जाएगा इसलिए जो कानून बनावे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 वहाँ जैसे ही गंगाजी में स्नान किया है नागराज की कन्या उलूपी जो कौरव नाम के नाग के कुल में उत्पन्न हुई थी और वह ऐरावत नाग के कुल में कौरव नामक नाग की पुत्री उलूपी उलूपी दर्शन करके या परम सुंदरी नाग कन्या है दर्शन करके अत्यंत आसक्त तो हो गई और इसने गोता लगाया अर्जुन ने गंगाजी में हरिद्वार में अब वो अर्जुन के चरण पकड़ के ले गई उनको नाग अर्जुन घबरा गए कि भैया गोता लगाया कहाँ पहुँच गए कहाँ बड़ा भारी नगर है मणिया प्रकाशित हो रही हैं कोई सौ फंड वाला कोई पाँच सौ फंड वाला कोई हजार फंड वाला सर्फ यहाँ घूम रहे हैं ये क्या विचित्र लोग हैं। उसने कहा महात्मन दुख मत करो मैं नाग उलूपी हूँ मेरा मन आपके प्रति आसक्त तो हो चुका है मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित कर लिया है, कर दिया है मैंने आपका पति रूप से वरण कर लिया है आप मुझे स्वीकार करें उन्होंने कहा कि देवी तुम्हें पता नहीं बारह वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा हमने की है उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या है द्रौपदी के निमित्त को लेकर के बारह वर्ष ब्रह्मचारी बार बार बार रहोगे अर्थात बारह वर्ष तक द्रौपदी का स्पर्श नहीं करोगे ये प्रतिज्ञा है कोई हमारे लिए प्रतिज्ञा थोड़ी है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 हमारी बंस परम्परा उससे चलेगी अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और एक पुत्र को जन्म दिया इस पुत्र का नाम बभ्रू वाहन हुआ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय इस प्रकार से अर्जुन पंजाब पंचाब सर, सराती में भी पहुंचे हैं वहाँ ग्राही ने से अप्सराओं का उद्धार किया है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 अर्जुन साक्षात नर ऋषि तो है ही है सुंदर कमल गल के समान खिले हुए विशाल नेत्र हैं सुंदर दाढ़ी मूछ है सुंदर जटाए हैं कमंडल लिए हुए हैं और वलकल वस्त्र हैं ऐसे लगते हैं मानो कोई तपस्वियों का तप ही मूर्तिमान होकर आ गया है कामदेव ने ही तपस्वी का रूप धारण कर लिया और बड़े सुंदर लगते हैं और पढ़े लिखे तो है ही अर्जुन बढ़िया उपदेश व्याख्यान भी करते हैं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 और हमारा रथ तैयार रहेगा हमारे चार घोड़े शैब सुग्रीव मेघपुष्प पुष्प किसी में बैठ करके सुभद्रा जाएगी और आप तारथी को धक्का देकर गिरा देना और खुद सारथी बन जाना और सुभद्रा को रथ पर बिठाकर भाग लेना बोले महाराज फिर तो नाते रिश्तेदारी में बड़ा झगड़ा होगा भगवान बोले सब बात हम संभाल लेंगे तुम चिंता मत करो बोलो लीलाधारी भगवान की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 हम द्वारिका तक पहुंच गए हैं और वहां हमारे ब्याह का मन हो रहा है वो लोग क्या करें अपहरण करके लावे युधिष्ठ और भीमसेन सेन ने तो ये भी कहवा दिया था कि भगवान की अनुमति हो गई है युधिष्ठ तो बोले जब ठाकुर जी ने हरी झंडी दे दी है तब कोई बात नहीं फिर तो कर लो जो कहते हैं सो कर लो अब दोनों जगह से संकेत मिल गया अर्जुन ने तुरंत सुभद्राजी को गोद में उठाया रस में बिठाया सारथी को नीचे गिरा दिया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 महाराज मांगना क्षत्रियों के लिए ठीक नहीं है कर नरेंद्र यान कभी भी ही था क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने मांगा नहीं बोले स्वयं हमारे हम करने का विचार था बोले स्वयं में तो कन्या स्वतंत्र होती है किसी दूसरे के गले में मारा डाल देती तब क्या होता इसलिए अर्जुन ने जो किया है हरण किया वो बिल्कुल ठीक किया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 और कहीं हार के आ गए तो रही सही इज्जत और धूल में मिल जाएगी दाऊ जी बिल्कुल पक्की तौर पर समझ गए कि ना हारेंगे तो हार जाएंगे क्यों ये परमात्मा है सत्य संकल्प हैं जब हारने का संकल्प यही कर चुके हैं तो हम जीतेंगे कैसे बोले तो सब कवच उतार दो झगड़ा मत करो क्योंकि ये नहीं चाहते हैं ये जो चाहते हैं वही होता है इसमें जो चाह वो हो गया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 मैं अपना बारह वर्ष का व्रत पूर्ण करके वनवास की अवधि पूर्ण करके आ गया हूँ क्या कारण है तुम प्रेम पूर्वक मेरी ओर नहीं देख रही हो भीमसेन सबसे मिल रही तब गए द्रोपदी से मिले द्रोपदी ने प्रणय को पूर्वक कहा है तम द्रौपदी पृथ्वीवाच प्रणयात पुरुनंदनम ये प्रेम की बात है वो कोई झगड़ा झगड़ा नहीं ऐसा मत समझ लेना द्रौपदी ने कहा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 चाहिए ये जब तक नहीं होगा तब तक, तक जैसी प्रगति इस देश की होनी चाहिए वैसी प्रगति नहीं हो पाएगी तो दस हजार गाय वृज की नस्ल की जो गायें हैं, उत्तम गायें, वो प्रदान की हैं। अभिमन्यु का जन्म हुआ है अभिमन्यु के शब्द का अर्थ बड़ा सुन्दर दिया है अभिमन्युमा शैव तततम इमर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 कई श्लोकों में वर्णन है धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण हो गया यू की प्रजा में गाय दूध देने वाली हो गयी बड़ा सुंदर वातावरण है एक दिन की बात है लगता यही अषाढ़ जेठ अषाढ़ का महीना होगा अर्जुन बोले भगवान से कि हे श्री कृष्ण बड़ी गर्मी पड़ रही है चलिए जमुना जी में स्नान करेंगे वही जंगल में कुछ तम्बू टेंट काट लेंगे और वहीं बढ़िया चकाचक खूब आनंद से खसकी छियाँ लगाके सेवक सेवक सेविकाएँ सब रहेंगे वहाँ थोड़ा गान बजान होगा जमुना जी में जल विहार होगा जिन में बढ़िया फूल बंगला में विश्राम करेंगे रात्रि में नौका विहार करेंगे ऐसा एक घूमने फिरने की योजना बना ली और भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के पुलन में आए है बड़ी सुन्दर क्रीड़ाए हो रही है एक दिन की बात है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विराजे ऐसी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 कोई महान तेज से संपन्न ब्राह्मण मालूम पढ़ते हैं आप अपना परिचय दें आप यहाँ क्यों पधारे हैं ब्राह्मण बहुभोक्ता भुंजे परिमित सदा विक्षे भिक्षे वार्षण पार्थव वृप्तिम वा प्रय हे श्री कृष्ण हे अर्जुन मैं बहुभोजी ब्राह्मण हूँ चाहे जितना भोजन कर जाऊं मेरा पेट भरता नहीं बहु भोजी ब्राह्मण हूं और आप दोनों से भर भोजन मांगता हूं। भगवान ने कहा कावश क्या खाएंगे आप बोले मैं अग्नि हूं अग्नि ने अपने को ब्राह्मण कहा इसलिए वेद में लिखा अग्निर्वी ब्राह्मणः अग्नि ब्राह्मण है कैसा स्वरूप है अग्नि का वेद भगवान कह रहे हैं च्वारि श्रंगा त्रयो अस्य पादा देशीर्षे सप्तस्तासो अस्त्र बद्दो रविति महोदयो मर्त्या आविवेश भगवान अग्नि का स्वरूप उनके दो मस्तक हैं जटाएं हैं दाढ़ी है मूछ है ऋषि का वेश है चतरी श्रंगा दो दो सिंह हैं, चार सिंह है तीन चरण हैं, प्रयोग से पादा वे शीर्ष सब सहता उनकी साथ लपटे सात जिहे वही जो है साथ उनकी भुजाएं है वृषभ है साक्षात धर्म रूप हैं, रो रवी थी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 यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण अपने घर चला जाए तो अब पुनः यज्ञशाला में प्रवेश का अधिकारी नहीं होता है तो इतने दिन के लिए वह तो घर से कोई संपर्क ही नहीं रहेगा उसका खाली हवन करो जब भी माला में रहो पूज्य श्री प्रातस्मरणी बरुआ सागर वाले स्वामी जी स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बड़े भारी निष्ठावान से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 दुर्गाशाह जी ने एक ही यज्ञ कराया जीवन में आचार्य बनकर के लेकिन भगवान शंकर की आज्ञा से दुर्गाशाह जी आचार्य हुए दुर्वाशाह जी बोले कि हम यज्ञ तो करा देंगे तुम्हारा पर हमारी शर्त है क्या बोले बारह वर्ष तक हाथी के सूर के समान मोटी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 अब तो देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया है वर्षा बंद हो गई है और महाराज जब पूरा खंडो बन जल गया उसमें सर्पणी इसकी अश्व की माता तक्षक की पत्नी उसने अपने पुत्र को पूरा का पूरा निगल लिया और महाराज फिर भी अग्नि सुबह नहीं बच ऊपर जा रहा था तो अर्जुन ने बाण से उसके ऊपर प्रहार किया और उसे शाप दिया कि तू आश्रय विहीन हो जा और महाराज जी मैदानव दानव मैं दानव ही यहाँ निवास करता था मैदानव ने देखा एक और भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर चल रहे हैं दूसरों भयंकर अग्नि की ज्वाला है अर्जुन पीछा कर रहे हैं मेरी रक्षा कहाँ होगी वो बड़ा बुद्धिमान उसने न भगवान की शरण ग्रहण की न अग्नि की उसने सीधे अर्जुन के चरण पकड़ लिए बोला महाराज मैं भरत वंशी क्षत्रिय अर्जुन की शरण में हूँ अर्जुन मेरी रक्षा करो अर्जुन ने कहा डरो मत अभयदान दे दिया जैसे अभयदान दे दिया तो अग्नि ने जलाना बंद कर दिया भगवान ने चक्र वाला हाथ ही नीचे कर लिया अर्थात भक्त जिसको अभय दे देता है उसे नष्ट करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है आज ये प्रत्यक्ष करके दिखा दिया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 ऐसी हे संसार के पुरुषों अपनी बहनों का ऐसा ही आदर करना चाहिए अपनी घरवालियों के चक्कर में फंसके बहनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए बहनों का सदा आदर करना चाहिए ये भगवान शिक्षा देते हैं उवाह भगवान भद्राम सुभद्राम भद्रभाषिणीम और सुभद्रा को ने संदेश दिया है अपने पिता माता के लिए अब भगवान जा रहे हैं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 ठाकुर जी ने अर्जुन के घोड़ों की बागडोर संभालकर बता दिया भक्तों निर्भय हो जाओ शरणागतों के जीवन रस बागडोर तो मेरे हाथ में है और युधिष्ठिर ने भगवान के घोड़ों की बागडोर संभालकर कर ये सिद्ध कर दिया ठाकुर आप निश्चिंत रहो जब आप हमारे घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेते हम भी आपके रस की संभालते है आप निश्चिंत रहो ठाकुर जी के रस की अर्जुन ने युधिष्ठ ने संभाल ली है अर्जुन समर झुलाने लग गए हैं भीमसेन गदा लेकर के अंगरक्षक रक्षक बन कर के चलने लग गए हैं नकुल पंखा झुलाने लगे हैं ये दर्शन करके भगवान भी गदगद हैं, आज पांडव हमारे सेवक बन कर के चल रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है अब कैसी शोभा भगवान की हो रही है धन्य है व्यासी की उपमा अन्य मान सु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 हम कष्ट देकर नहीं बुलाते हैं जब स्वस्थ होंगे तो फिर आएंगे फिर तो हमारी यात्रा स्थगित हुई कहने का मतलब ये है कि ये हम नहीं कहते कि ज्यादा भीड़ लेकर चलना चाहिए लेकिन महापुरुषों की भी शोभा इसी में है उनके साथ दस पाँच बहादुर है गुरुजी की शोभा शिष्यों से है कि नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है उनके साथ तमाम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 श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडवों का मन भी चला गया उदो मन न भये दस बीस एक दस हो तो सो गयो श्याम संग इस को मनन भय दसवीस महाराज जी पांडव गोपी बाबा प्रन्न हो गए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 मैं दानव ने भीमसेन को हजारों शत्रुओं का एक साथ संघार करने वाली गदा दी और वो गदा कितनी बड़ी गदा थी एक लाख विशाल काय गदाओं के समान एक गदा भीम से की इतनी विशाल गदा महाराज एक लाख गदाओं के समान जिसका भार ऐसी गदा भीमसेन को प्रदान की अब विचार कर लो भीमसेन में ताकत कितनी होगी वरुण देव ने देवदत्त नामक संख अर्जुन को प्रदान किया अनेक वस्तुए भेंट की मैदानों प्रणाम करके चले गए हैं गदा भीमसेन को मिली है देवदत्त दत्त अर्जुन को प्रदान किया गया है और कहते हैं कि उस सभा के संबंध में व्यासी का वचन है मैं दानव ने जिस सभा का निर्माण किया उसके समान यादवों की सुधर्मा सभा भी नहीं थी व्यासी लिख रहे हैं बोले ब्रह्मा जी की सभा भी उस प्रकार की सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर सभा मैं दानव ने पांडवों के लिए बनाई माने भगवान ने अपनी सुधर्मा सभा से भी उत्तम सभा अपने भक्त पांडवों की बनवाई 8000 किंकर नामधारी राक्षस उस सभा की रक्षा करते थे और उस सभा को जहाँ वे उठाकर ले जाना चाहें वहाँ उठाकर ले जा सकते थे ऐसी विचित्र सभा उसमें बनाई थी महाराज उसमें फव्वारे लगे थे उसमें सरोवर था उसमें कमल खिल रहे थे और उन पर भौरे गुंजार कर रहे थे लेकिन आश्चर्य की बात थी कमल दिखाई पड़ रहे है भौरे दिखाई पड़ रहे है तालाब दिखाई पड़ रहे हैं और है कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मैं की माया ऐसे विचित्र विचित्र दृश्य उसमें थे धर्मराज वहां विराजे देवर्षि नारी पढ़ा रहे हैं और श्री नारद जी ने कुशल पूछा है और कुशल कुशलक्षेम पूछने के बाद देवर्षि नारद जी ने जो है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 धर्मराज युद्ध से उस कुशल प्रश्न में ही संपूर्ण राजनीति शास्त्र का वर्णन किया है संपूर्ण राजधर्म का वर्णन किया है एक सौ उनतीस श्लोक इस अध्याय में है। बड़ा विलक्षण वर्णन किया है ये ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रवचन के रूप में सुनना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के शासकों को भी इन प्रकरणों से शिक्षा लेनी चाहिए संपूर्ण राजधर्म का वर्णन श्री नारजी कर रहे हैं और वो भी केवल एक कुशल क्षेम पूछने के माध्यम से भी वर्णन कर रहे हैं जैसे दो चार बातें हम निवेदन कर दें नारद जी कह रहे हैं कि कच्चिदर्थेन वा धर्मम धर्मेणा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 कच्चित राज सड भी सप्तो पाया तथा अनग बलावलन तथा सम्यक चतुर्दश परी, चतुर्दश परीक्षते ये ये गुण क्या हैं राजाओं के छह गुण व्याख्यान शक्ति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 आज जम्मू कश्मीर उजड़ गया है और तमाम वहाँ से कश्मीरी पंडित भाग करके कहा शरण विचारे ले रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत है पुनर्वास होना चाहिए क्योंकि राजा का यह धर्म है जहाँ जहाँ की संस्कृति और आचार का पालन करने वाले लोग हैं, यदि किसी कारणवश वे वहाँ से भाग खड़े हुए है तो राजा को चाहिए की अपनी पूरी शक्ति लगा करके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 अन्न खाते हो इतना पैसा लेते हो हमसे तनख्वाह लेते हो तुमसे अच्छा तो हमारा बंदर है हे बंदर बंदर कहता तो ऊ तलवार हाथ में राजा दे देता खड़े रहो अंगरक्षक रक्षक बन के बंदर खड़ा रहता तलवार लेकर एक दिन राजा सो रहा था सब काम बंदर करता था तलवार लेकर बंदर खड़ा था उसने देखा राजा के नाक पर एक मक्खी बैठ जाती है बंदर ने हाथ से उड़ाया मक्खी का सुहाव जिधर उड़ाओ उधर ही फिर आके बैठती है फिर उड़ाया फिर बैठ गई इसके बाद बंदर को गुस्सा आई बोले तो तलवार से भगाऊंगा हाथ से नहीं भगती है तलवार जैसी लगाई मक्खी तोड़ गई और राजा का गला कट गया बोलो वृंदावन बिहारी इस प्रकार से महाराज मूर्ख सेवक बंदर को सेवा में रखने के कारण राजा